ब्रह रुद्र हरि हरिवरुणयम यमा द्र कुबे चंद्रदगाुर्वी भुज सि नविरादि दिति सुता मतरस्ंडिद्या वेदस्ती यज्ञ गणवसुमय पुन्य ग्रहा पुंजी भूत प्रेम ब्रह्म विदधा पूर्व जो वै वेद प्रहिणोती तस्म तग्वेबु प्रकाशम मु शरण प्रपदे <coughs> क्त बृंद ब्रिंद ब्रजेंद्र नंदना घ्रिजुगलार्थियो नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भज अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ लोगों का लक्ष्य दुख निवृत्ति है किंतु वास्तव में विश्व का प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद प्राप्ति का ही लक्ष्य रखता है और चूंकि प्रत्येक जीव अनादि है अतव अनाद काल से ही जीव उसी आनंद प्राप्ति के हेतु प्रतिक्षण प्रयत्नशील है किंतु किसी अज्ञात कारण के कारण अब तक आनंद का लवलेश भी नहीं प्राप्त हो सका उस कारण पर विचार किया गया तो पता चला कि ब्रह्म जीव माया इन तीन तत्वों के ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति होगी और ब्रह्म की प्राप्ति से ही आनंद प्राप्ति होगी यह भी बताया गया कि हम आनंद ब्रह्म के अंश हैं इसलिए समस्त जीव आनंद चाहते हैं और यह भी बताया गया कि समस्त जीव भगवान के अंश हैं उनकी शक्ति है भगवान से जीव का भेदा भेद संबंध है और प्रत्येक जीव तटस्थ शक्ति है और प्रत्येक जीव भगवान के दास हैं अनाद काल से भगवान के दो स्वरूप माने गए मैंने बार बार बताया है वेदों के द्वारा भी तीनों प्रस्थानों के द्वारा हमारे यहां किसी भी तत्व की सिद्धि के लिए प्रस्थान त्रय मान्य है श्रुति प्रस्थान अर्थात उपनिषद स्मृति प्रस्थान अर्थात गीता न्याय प्रस्थान अर्थात वेदांत ब्रह्म सूत्र उपनिषद वेद के उत्तर भाग का नाम है हजारों उपनिषद बने मुक्ति को उपनिषद में वर्णन है कि जितनी शाखाएं हैं बेद की कम से कम उतने उपनिषद है ऋग्वेद की इक्कीस शाखाएं यजुर्वेद की 109 शाखाएं द की एक हजार शाखाए अथर्वेद की पचास शाखाए टोटल ग्यारह सो अस्सी शाखाए हैं तो एक कश्योपाखाया एक को मता मुक्त को पहले अध्याय का चौदाहवा मंत्र अर्थात एक एक शाखा का एक एक उपनिषद तो ग्यारह सो तो यही हो गए फिर मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग इस भेद से भी एक उपनिषद के कई उपनिषद बन जाते हैं फिर पूर्व पूर्वतापनीय उत्तर तापनीय के भेद से भी एक उपनिषद के कई भेद बन जाते हैं तो हजारों उपनिषद बने लेकिन लुप्त हो गए आजकल 220 उपनिषद प्राप्त हैं। तो सर्वोपनिषद मध्य सार्ष्टोतरम शतम मुक्त को पिषद पहले अध्याय का चौवालीसवा मंत्र सब उपनिषदों में 108 सौ उपनिषद प्रमुख माने गए इन उपनिषदों के को प्रमाण माना जाता है इन्हीं के द्वारा श्रुति प्रस्थान होता है और गीता तो आप लोग जानते ही हैं छोटी सी बुक है और वेदांत भी छोटा सा ग्रंथ है मैंने आपको तो बताया था एक दिन साढ़े पांच सौ करीब करीब सूत्र है और वो छोटे छोटे सूत्र चार अध्याय है और एक एक अध्याय में चार चार पाद हैं लेकिन सूत्र की संख्या अलग अलग है जैसे पहले पाद में पहले अध्याय के पहले पाद में बत्तीस ब्रह्म सूत्र है दूसरे में तैतीस ब्रह्म सूत्र है तीसरे में चौवालिस ब्रह्म सूत्र है चौथे में उन्तीस ब्रह्म सूत्र है टोटल एक अध्याय में एक सौ अड़तीस ब्रह्म सूत्र है दूसरे अध्याय में एक सौ उनचास ब्रह्म सूत्र है तीसरे अध्याय में एक सौ बयासी ब्रह्म सूत्र है चौथे अध्याय में छिहत्तर ब्रह्म सूत्र है टोटल 545 या 550 या 555 अलग अलग ग्रंथ में नंबरिंग है इसलिए थोड़ा भेद है बस यही ग्रंथ है वेदांत लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कि सारे आचार्य जगत गुरु जो हुए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ उन लोगों ने इस पर भाष्य किया प्रारंभ किया शंकराचार्य ने शंकराचार्य के पहले भी हमारे देश में अनाधिकाल से चला आ रहा है अध्यात्म लेकिन उस शंकराचार्य के पहले और शंकराचार्य के बाद में प्रस्थान के अनुसार ही आचार्यों ने मत प्रकट किए केवल शंकराचार्य और भास्कराचार्य इन दोनों के सिद्धांत समस्त आचार्यों के सिद्धांत के विपरीत हैं माथा संभाल कर बैठिएगा मैंने आपको बताया था ना कि शंकराचार्य के सिद्धांत पर हम उंगली उठाते हैं शंकराचार्य पर नहीं वो भगवान शंकर के अवतार हैं जैसे बुद्ध भगवान को नमस्कार है उनके सिद्धांत का बहिष्कार है ऐसे ही आदि जगत गुरु शंकराचार्य को नमस्कार है खाली उनके सिद्धांत की विलक्षणता पर विचार कर रहे हैं और वो भी दो प्रकार का है जैसे भगवान के बारे में आप लोगों को बताया था ना, तो ईश्वरे ब्रह्मणि नो विरुद्ध ते सदाश्रयचर्य ते स्कंद के तीसरे अध्याय का उन्नीसवां श्लोक भगवान में दो विरोधी धर्म हैं ऐसे ही शंकराचार्य के सिद्धांत में भी दो विरोधी बातें हैं उनका एक सिद्धांत प्रमुख है तत्वमसी ये तत्वमसी छोग्योपनिषद का मंत्र है छठवें अध्याय के आठवें खंड का सातवां मंत्र है ये तत्व तत्व आसिक तीन शब्द है तत्माने ब्रह्म तम मैने जीव तू वो तू है ये अर्थ है वो तू है इसी सूत्र को लेकर शंकराचार्य ने अपना सिद्धांत प्रकट किया है मैंने आपको बताया था ना एक दिन कि भगवान श्री कृष्ण ने शंकराचार्य से कहा था स्वागम कल्पितई स्वचना पद्म पुराण इकहत्तरवे अध्याय का 107वां श्लोक शंकर जी से श्री कृष्ण भगवान ने कहा अपनी कल्पना के सिद्धांत बनाकर तुम लोगों को हमसे विमुख करो ये भगवान की लीला देखो लोगों को हमसे विमुख करो तो शंकराचार्य यानी भगवान शंकर बने हैं शंकराचार्य तो श्री कृष्ण की आज्ञा पालन कर रहे हैं तो तत्व मसी ये सामानाधिकरण्य है वाक्य भिन्न प्रवृत्ति निमित्तानाम नाम शब्द वृत्त एक वृत्ति सामानाधिकरण्यम सामानाधिकरण्य जो सिद्धांत है ये अनादि है आज का नहीं है वेदों से चला आया है भिन्नाथवाचक शब्दों का जब एक ही वस्तु में वृत्ति हो तो उसको सामानाधिकरण्य कहते हैं भिन्नार्थवाचक शब्द होने चाहिए दोनों तो तत् माने ब्रह्म अ माने जीव भिन्नाथ वाचक दोनों शब्द हैं ब्रह्म सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वद्रष्टा सर्वनियंता है जीव अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान शक्तिमान प्रेरित धार्य नियम्य है ये सामानाधिकरण्य है अब इसमें शंकराचार्य ने क्या किया एक शब्द जोड़ दिया क्या कथई वैक्यम भिन्नार्थ वाचक शब्दों का जब एक वस्तु में निरूपण हो और पूर्ण ऐक्य हो तो जब पूर्ण ऐक होगा तो भिन्नार्थ भिन्नार्थवाचक कैसे रहेगा वो यही कट गया सामानाधिकरण का लक्षण है भिन्नार्थ भिन्नार्थवाचक और आप कहते हैं तथा वैक्यम और ये तथा वैक्यम जो आपने जोड़ दिया ये वेद का प्रमाण है कुछ नहीं बोले अरे बोलो ना कैसे जोड़ दिया आपने इसमें तो कहते हैं संप्रदाय भी हमारे संप्रदाय से जोड़ा गया है है आपकी संप्रदाय अभी अभी आप हुए ढाई हजार वर्ष हुए अनाधिकाल से ब्रह्मादिक सनकाधिक सुखाधिक व्यासाधिक बड़े बड़े भगवान के अवतार हुए उनसे अलग आपने अपनी संप्रदाय बना के उसमें जोड़ दिया कितनी हसी की बात है और उसके उसके जोड़ने का मतलब क्या था ये मतलब है उसका कि जीव और संसार ये दोनों भगवान हैं ब्रह्म हैं हम ये सिद्ध करेंगे जबरदस्ती सिद्ध करेंगे आश्चर्य देखो क्यों जी आपकी संप्रदाय क्या है शंकराचार्य महाराज आपके गुरु गोविंदाचार्य उनके गुरु गौरपादाचार्य उनके गुरु सुखदेव परमहंस उनके गुरु वेद ये इनकी संप्रदाय बता रहे हो तो आपके संप्रदाय में जो सामानाधिकरण का लक्षण आप कर रहे हैं वो सुखदेव परमहंस ने कहा किया वेद ने कहा किया वो तो भागवत सुना रहे हैं जीव ब्रह्म माया तीन तत्व मानते हैं और संसार भी मानते हैं फिर आप कैसे कहते हैं कि हमारा संप्रदाय तुम्हारा संप्रदाय तुम हो ऐसा बोल हो क्या या तुम्हारा संप्रदाय माने वेद व्यास से चला आया या ब्रह्मा से या सन से या श्री से या रुद्र से चार संप्रदाय किधर से आया शंकराचार्य कहते हैं कि ये संसार जो आप लोग देख रहे हैं ये ब्रह्म है बड़ी विचित्र बात ये मन से बनाया है आपने अच्छा क्यों जी अगर मैंने मन से बनाया है तो ये नथिंग है मन से बनाई हुई चीज कोई स्थूल वस्तु तो हो नहीं सकती जैसे सपने में आप लोग मन से बनाते हैं तमाम संसार तो कोई फैक्ट होता है क्या नंबर दो अगर मन से बनाया है तो जैसे एक हाथी है तो हजार आदमी ने हाथी की शक्ल एक साथ बनाई अपने अपने मन से अरे कोई हाथी बनाता कोई ऊंट बनाता कोई गधा बनाता सबने हाथी क्यों बनाया और अगर मन से संसार बनाया तो मन से तोड़ भी सकते एक सेकंड में अभी हाथी बनाया उसको अभी है मन अब घोड़ा बना दे इस हाथी को नहीं नहीं बनता वो तो हाथी ही रहता है तो मन से कैसे बनाया आपने संसार अच्छा छोड़िए एक बात बताइए आप वेद को मानते हैं ना शंकराचार्य जो कहते हैं इसीलिए तो मैंने अवतार लिया है कि महात्मा बुद्ध वेद के खिलाफ बोले इसलिए हम वेद का प्रचार करेंगे हाँ तो वेद में आपने पढ़ा होगा ब्रह्म सूत्र में तीसरा ब्रह्म सूत्र है शास्त्र योनित श्रुते शब्द मूलकवाक दो एक साथ इन ब्रह्म सूत्रों में कहा गया कि जीव ब्रह्म माया के बारे में अपनी बुद्धि मत लगाना कोई वेद को प्रमाण मानना उसके अनुसार चलना शंकराचार्य कहते हैं हा हम हाँ, वेद को मानते हैं तो क्यों जी आपके वेद में कहा गया है ना तो वायमानी भूतान जायम थे जायमते सो है तो बहुत श्याम प्रजा ये तैतरीय परिषद तीन एक दो छ दो एक तीन छत्तरी उपनिषद में बताया गया कि भगवान से संसार बना भगवान कारण है और संसार कार्य है जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है सुराही बनती है हाँ। तो मिट्टी से सुराही बनी तो मिट्टी कारण है हाँ। और सुराही कार्य है हाँ तो सुराही के बिना भी मिट्टी रहती है हाँ लेकिन मिट्टी के बिना सुराही नहीं बन सकती हाँ ऐसे ही भगवान के बिना सृष्टि संसार नहीं रहता लेकिन संसार के बिना भगवान रहता है वो मिट्टी के समान है और संसार घड़ा के समान है तो मिट्टी सदा है और घड़ा नश्वर है फूटेगा वो फूड के फिर मिट्टी बन जाएगा भगवान में मिल जाएगा तो यहां कार जो कारण का संबंध है और आप जो एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो गया एक एक शब्द पर ध्यान दो जैसे रस्सी को देखकर सांप का भ्रम हो गया ऐसे ही इस ब्रह्म को आप लोगों ने देखा और संसार का भ्रम हो गया आपको हाँ अच्छा एक बात बताओ कि रस्सी से सांप पैदा हुआ अरे भगवान से संसार उत्पन्न हुआ वो कारण है संसार कार्य है तो क्या ऐसे ही रस्सी से सांप बना वो कार्य है रस्सी का क्या सीप से चांदी बनी उसका कारण है सीप नहीं क्या दोनों अभिन्न है नहीं फिर आप एग्जाम्पल कैसे देते हैं अच्छा एक बात बताओ कि रस्सी में सांप का भ्रम जीव के अज्ञान से होता है ना हाँ। तो संसार में ब्रह्म को भ्रम हुआ अज्ञान ब्रह्म को आया होगा आप कहते हैं केवल एक ब्रह्म है और कुछ नहीं तो एक ब्रह्म था उसको अज्ञान आया तो उसने इसको संसार मान लिया ब्रह्म को तो ब्रह्म को अज्ञान आ गया अरे वो तो सर्वज्ञ वेद कह रहा है जर्वज्ञ सर्विद्ञान में अंत मुंडकोपनिषद एक एक नौ अच्छा छोड़ो एक बात बताओ ये अज्ञान कहां से टपक पड़ा एक आप मानते हैं तत्व ब्रह्म एक मेवाद द्वितीयम ब्रह्म नेहना किंचन ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ना ब्रह्म के सिवा कुछ था ही नहीं अज्ञान कहां से आया अगर अज्ञान आया तो फिर दो तत्व मानो एक ब्रह्म एक अज्ञान नहीं नहीं दो नहीं केवल ब्रह्म तो फिर अज्ञान अब ब्रह्म को अज्ञान अगर आया तो आप जो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते हैं जीवों को ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो क्या लाभ होगा फिर अज्ञान आ जाएगा उनके ऊपर छोड़ो अच्छा एक बात बताओ जो अज्ञान आप कहते हैं आया इससे हमने जीव अपने को मान लिया ब्रह्मे हम और संसार को भी ब्रह्म को संसार मान लिया हमने तो ये बताओ कि ये अज्ञान अनादि अनंत है या अनादि शांत है या साधि अनंत है साधि शांत है ये चार में एक होगा तो अगर अनादि अनंत है तो दो मुसीबत आएगी एक तो आपका सिद्धांत नष्ट हुआ कि दो तत्व है अनादि एक ब्रह्म एक अज्ञान नंबर दो फिर अज्ञान कभी जाएगा ही नहीं क्योंकि अनंत मानते हैं आप अगर अनादि है तो दो तत्व तो मानिए और अगर अनंत है तो कभी जाएगा ही नहीं ये तो आप मानेंगे नहीं नहीं ये नहीं मानेंगे तो साधि शांत तो मानते एक दिन आया अज्ञान और एक दिन चला जाएगा एक दिन आया ऐसा कैसे माने अगर एक दिन आया पहले वो ज्ञान युक्त था ब्रह्म तो फिर ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो फिर एक दिन आ जाएगा अज्ञान ये तो गधे का स्नान हो गया इतनी बड़ी मेहनत करें हम और फिर दोबारा अज्ञान हमला कर दे हमारे ऊपर नहीं ये भी ठीक नहीं है तो फिर क्या अज्ञान सादी अनंत है नहीं ये भी गलत है दो मुसीबत आ जाएगी इसमें तो एक दिन शुरू हुआ तो फिर एक दिन आ जाएगा ब्रह्म ज्ञान होने पर और अगर अनंत है तो ब्रह्म ज्ञान काम ही नहीं करेगा तो सदा रहेगा अज्ञान तो फिर चौथी बात आप तात्माण ले अनादि है शांत है यानी सदा से था और एक दिन समाप्त होगा आ, अगर समाप्त हो जाएगा एक दिन अज्ञान नाम का तत्व तो सृष्टि तो अनंत है सदा चलती रहेगी तो प्रिय तो अनिर्वचनीय है अनिर्वचनीय शब्द बार बार बोल देते हैं आप जिसका उत्तर न मिले वह अनिर्वचनीय है माया अनिर्वचनीय है ब्रह्मा अनिर्वचनीय है जगत अंदिर है, ये जीव जिसको आप ब्रह्म कहते हैं इस जीव को आप क्या परिभाषा करते हैं मायोपहित ब्रह्म माया से युक्त ब्रह्म को जीव कहते हैं और सगुण साकार भगवान को क्या कहते हैं उसको भी कहते हैं मायापहित ब्रह्म अच्छा अच्छा तो दोनों माया मायापहित माया से युक्त ब्रह्म है और सगुण साकार की उपासना तो आप मानते हैं हाँ तो सगुण साकार भी माया युक्त ब्रह्म और उपासना करने वाला भी माया युक्त ब्रह्म ऐसा कैसे देखिए वेद में एक मंत्र है परास शक्तिर्विध श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बलक क्रिया चगवान की अनंत शक्तियां हैं वो स्वाभाविकी है ध्यान दीजिए सब लोग हिंदी पढ़े हुए भी जानते हैं स्वाभाविकी शक्तियां हैं स्वाभाविक माने नेचुरल इंग्लिश में नेचुरल माने जैसे अग्नि में जलाने की शक्ति सदा से है वो किसी ने डाला नहीं कभी और कोई मिटा भी नहीं सकता उसको स्वाभाविक कहते हैं शंकराचार्य ने कहा आप क्या करें वो शक्ति मानते ही नहीं ब्रह्म में ब्रह्म में कोई शक्ति नहीं है ध्यान दीजिए आप लोग ये शंकराचार्य कह रहे हैं कि स्वाभाविकी माने कल्पित शंकराचार्य कौन से कोष में लिखा है स्वाभाविकी माने कल्पित अरे कल्पित तो अपनी कल्पना से होता है अस्वाभाविक तो हाका रहने वाला है यानी भगवान में शक्तियां जो है लिखी वो कल्पित हैं ऐसे ही कपोल कल्पित ये स्वभाव का अर्थ किया वही शंकराचार्य जन्माद जस से जाता ये ब्रह्म सूत्र है भगवान किसे कहते हैं ये पूछा गया अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा तो उत्तर दिया दूसरे सूत्र में जन्मात जस से जाता यथा अस्य जगतो जन्म स्थिति भंगम यहाज्ञात सर्वशक्ति कारणा भवती तद ये शंकर भाष्य है यानी इस संसार को जिसने बनाया जो इसकी रक्षा करता है और जिसमें संसार का लय हो जाएगा उसका नाम ब्रह्म है भगवान है आप तो कहते हैं कोई शक्ति नहीं होती उसके वो सृष्टि कैसे करेगा और आगे सुनिए सर्वोपेता च तद दर्शनाथ दो एक तीस इस ब्रह्म सूत्र की व्याख्या में लिखते हैं सर्व देवता शक्ति रहित प्रवृत्त अनुपत् वो ब्रह्म सब शक्तियों से युक्त है क्योंकि बिना शक्ति के उसकी प्रवृत्ति कैसे होगी सृष्टि कैसे करेगा और उनके अनुयायी, विद्यारण, वो भी कहते हैं ईश कार्यम जीव भोग्यम जगद्वाभ्या इस संसार का दो कारण है भगवान ने बनाया और जीव भोग करता है तो जीव का भोग करना ये गड़बड़ है भगवान का बनाना गड़बड़ नहीं वो सत्य है जीव इसमें सुख मान रहा है ये मिथ्या है लेकिन संसार सत्य है न केवल ब्रह्म कारणम विद्यारण कह रहे हैं निर्विकार ये भगवान संसार डायरेक्ट स्वयं नहीं बने को तो निर्विकार है विशुद्ध है संसार तो घपड़ सपड़ है इसमें दुख है अज्ञान है जड़ है और ना प्रकृति कारण स्वातंत्र भाव और प्रकृति जो है वो जड़ है वो अपने आप कैसे संसार बना देगी इसलिए दोनों मिलके बनाए संसार मयाध्यक्षण प्रकृति सचरा चरम गीता तो देखिए दो बातें कर रहे हैं एक तरफ कहते हैं कोई शक्ति नहीं है एक तरफ कहते हैं सर्व शक्ति है उसमें एक तरफ कहते हैं संसार है ही नहीं है वो तो ब्रह्म है और एक तरफ कहते हैं भगवान ने बनाया है वो रक्षा करता है ये तो विरोधी बातें बोलते हैं गीता का भाष्य करने चले शंकराचार्य प्रारंभ में लिख दिया श्री कृष्ण सडई स्वर्य परिपूर्ण ब्रह्म है भाष्ट्र में तो लिखे उपनिषदों के भाष्ट में कि वो माया विशिष्ट है और यहां लिख रहे हैं ह्रह्म है सड़ ईश्वर्य परिपूर्ण आगे चले अजो पिसन नब्बे आत्मा भूतानाम ईश्वरों पिशन चौथे अध्याय का छठवा श्लोक फिर कहा श्री कृष्ण ब्रह्म हैं। फिर आगे चले हम आत्मा गुड़ा के दसवें अध्याय का बीसवा श्लोक श्री कृष्ण ब्रह्म हैं। फिर लिखादे ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन अठारहवें अध्याय का सरसठवा श्लोक फिर मान लिया श्री कृष्ण ब्रह्म है दो विरोधी बातें ब्रह्म सूत्र में भी देख लीजिए आप चाहिए वेते तीन दो तेरा इस ब्रह्मसूत्र की का भाष्य पढ़िए श्री कृष्ण सगुण साकार भगवान होता है मान लिया प्रकाश बच्चा तीन दो पंद्रह इसमें भी मान लिया सगुण साकार भगवान होता है अंतस्त धर्मोपदेशात एक एक इक्कीस इस ब्रह्मसूत्र में भी मान लिया श्री कृष्ण सगुण साकार भगवान होता है अस्मिन नस्तोग एक, एक बीस इसमें भी मान लिया सगुण साकार भगवान होता है स्मृतेश चार तीन दस इसमें भी मान लिया सगुण साकार भगवान होता है और ये भी कह दिया कि वो माया से युक्त तो होते हैं केवल एक निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म ही होता है बाकी सब ब्रह्म। बहुत बातें हैं एक दूसरे की विरोधी चारो धाम में ध्यान दो बद्रीनारायण जगन्नाथ जी द्वारिका रामेश्वरम मूर्ति स्थापना किया शंकराचार्य ने ये निराकार ब्रह्म वालों ने मूर्ति को मानना शुरू कर दिया ह और मैंने आपको बताया था ना एक दिन ये बड़े जोर से बोले शंकराचार्य धन्यो हम कृतकृत्यो हम विमुक्तो हम भवग्रहा मुक्त हो गए धन्य हो गए कृतार्थ हो गए कैसे हो गए तद अनुग्रहा श्री कृष्ण आपकी कृपा से तुम्हारा ब्रह्म ने कृपा करता क्या नहीं वो तो बिचारा सत्ता मात्र निर्विशेषम निरीहम वो कुछ नहीं करता उदासीन स्तब्ध तद अनुग्रह हेतु के नज्ञाने न परात्त त्रुते दो तीन चालीस ब्रह्म सूत्र की व्याख्या में भी कहा वो भगवान की कृपा से जो ज्ञान मिलेगा सगुण साकार भगवान की उससे मोक्ष होगा ब्रह्म ज्ञान होगा और फिर क्या ब्रह्मा से बड़े हैं शंकराचार्य अरे फिर स्वयं शंकर के अवतार हैं भगवान शंकर तो कृष्णा कृष्णावतार होते ही पहुंच गए थे वहा दर्शन के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा मैया के पैर छू के गिड़गिड़ा रहे हैं लाला के दर्शन करा दे और महाराज में भी नारी बनकर गए वही शंकराचार्य जो तो है बाद में प्रकट हो गया शंकराचार्य क्या करना चाहते हैं श्री कृष्ण की भक्ति किया अपनी मां को उपदेश किया शुद्धयत ही न अंतरात्मा कृष्ण पदाम्भोज भक्ति व्रते श्री कृष्ण भक्ति किए बिना अंतःकरण भी शुद्ध नहीं होगा देखो शंकराचार्य कह रहे हैं अब करने करनेकरण शुद्ध नहीं होगा तो वेदांत प्रारंभ कैसे होगा अद्वैत का अधिकारी नहीं होगा इस ये दम कहां से आएगा भगवान कृष्ण ने यही बात कही थी धर्म सत्य देश विद्या तो व तपसान मद भक्त्या पेतमात्मा तो न सम्यक प्रपुनाती उद्धौ बिना मेरी भक्ति के अंतकरण शुद्ध नहीं होगा चाहे तपश्चर्या से युक्त ज्ञान हो अंतकरण शुद्धि एक अधिकारी बनने का क्लास है इसके आगे फिर ज्ञान में जाओ चाहे भक्ति में जाओ वही नहीं होगा तो भगवान शंकर भगवान के अवतार हैं अंत में श्री कृष्ण भक्ति किया अस्माक यदुनंदना घृजुगलध्याम किम लोके दमेन किम नृपतिना स्वर्गा पवर गई किम अरे ब्रह्मज्ञान तो छोड़ दो अब तो मोक्ष भी नहीं मांग रहे हैं श्री कृष्ण के रसिक हैं वो प्रेम चाहते हैं नंदनंदन का हृदम भोजे कृष्ण सजल जल दश्यामल तनु ये उनके इष्ट देव श्री कृष्ण का रूप ध्यान बता रहे हैं लोगों को आप लोग रोज बोलते हैं यमुना निकट तट अस्थित उन्हीं का है नारायण करुणामय शरण करवाम वक चरण आपकी शरण में आए हैं महाराज अपना सब ज्ञान मान फेंक दिया उससे काम नहीं बन रहा है भूत दया विस्तारय तारय संसार सागरता रो रहे श्री कृष्ण के आगे मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्त देव गरीयी विवेक चूड़ामी भक्त भव मुक्ति हेतु एक भक्ति से ही मोक्ष हो सकता है दूसरा कोई मार्ग नहीं तो ब्रह्मा से लेकर हमने उद्धव तक बताया था ना आज शंकराचार्य को भी बता दिया और उनकी तो श्री कृष्ण की अनुरक्ति इतनी बड़ी थी कि वैष्णवा नाम यथा शंभू भागवत में भगवान शंकर का सबसे ऊंचा नाम रखा है भक्तों में वैष्णव में तो ब्रह्मा से लेकर शंकराचार्य तक जितने निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंदी हैं हुए है सबके सब आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन के प्रेम में विभोर हुए बरबस उल्टा है योगी ज्ञानी मन को संसार से हटाकर ब्रह्म में भगवान में लगाते हैं लेकिन यह उल्टा है प्रहृत मुनी क्षण विषय तो जन्म मनोधि बालासु विषय सज्जति मन प्रयाहरतीत जफूर्तिलवाय हम हृदय योगी समुत्कते मुग्धा किल पश्य निष्क्रांतिमाका एक बार नारद जी गए में। तो एक गोपी जमुना के किनारे आँख बंद करके और बड़े आसन से बैठी थी नारद जी ने कहा देखो है माता जी कितनी भक्त है श्री कृष्ण की वो तो चुपचाप खड़े रहे थोड़ी देर जब उसने आख खोला देवी आप किसका ध्यान करती हैं? आपके इष्ट देव कौन है इष्ट देव क्या मतलब अभी आप ध्यान कर रही थी नी कृष्ण का ध्यान कर रही थी फिर नाम लिया आपने मैं उसको निकाल रही हूं हृदय से कोई काम नहीं करने देता हमारा सब गृहस्थी का काम बिगाड़ देता है रोटी पकाने लगते हैं रोटी तो भूल जाते हैं उलटना जल जाती है हर काम उल्टा पलटा होता है डाट खाते हैं सास की ससुर की पति तो ये निकालने की चेष्टा कर रही है संत्या जसा कि दुदंतम यदि सुख लवम अपनी समीह से सख्या स्मार एक सखी अपनी सखी से कहती है।, यो, वो पूछती है क्यों कोई समाचार मिला श्याम सुंदर का आ रहे लौट के फिर तूने उसका नाम लिया अगर तू मेरी सहेली है और मेरा हित चाहती है तो उसका नाम मत लेना कभी उसकी चर्चा न करना तद संत्याज और कोई टॉपिक और कोई समाचार बताओ बताओ माओवादियों का क्या हो रहा है नेपाल में म्यांमार में क्या हो रहा है और कोई टॉपिक छेड़ दो लेकिन श्री कृष्ण की बात मेरे सामने मत लाना आग लग जाती है ये ये गोपी प्रेम है देखो जहा योगींद्र मुनी गोपाल बिहार से विप्रा ध्वरे लज्ज से एक परमहंस कहता है हे श्री कृष्ण मेरे ब्रह्म के बाप मैं कुछ कहना चाहता हूं <laughs> कहो कहो तुम यशोदा के आंगन के कीचड़ में बिहार करते हो लौटते हो कीचड़ को लेके ऐसे छोटे बच्चे ऐसे करते हैं उनको अच्छा लगता है कीचड़ पानी धूला और विपराग भरे लज्ज से बड़े बड़े यज्ञ होते हैं राज सूर्य यज्ञ वगैरा तो उसमें मंत्र बोले जाते हैं सहस्र ही रखा सहस्राक्ष अच्छा। बड़े बड़े विद्वान मंत्र बोल रहे हैं कहीं ठाकुर जी का पता नहीं न सिर न पैर वहां नहीं जाते वहां शर्म जनती है अचड़ में अपने आप बिहार कर रहे हो गोपियों के घर जाके गाली खा रहे हो अब्रू से गो सताम बड़े बड़े विद्वान बड़ी बड़ी स्तुति करते हैं श्रवत स्मार्त मंदिरों में वहां मूर्ति कुछ हिलती भी नहीं बोलने के कौन कहे और यहां ब्रिज में गाय के बछड़ों के हुंकार से बात करते हो भूखे हो छोड़ दो दू, जाओ दूध पिया हो तो बछड़ा ऐसे ऐसे हिला देता है बोल तो सकता नहीं वो तुमको बात करने को और कोई नहीं मिला जानवर मिले उदास्यंगो कुल कामिनी शुकुर उसे इन बेपढ़ी लिखी अंगूठा छाप गोपियों की दासता करते हो गोमय मंडित भाल कपोलम गोपी कहती है कन्हैया जरा क्या है मेरा गोबर है न गोबर जरा हाथ लगा दे उठा दे आ, तेरा गोबर उठाऊंगा एक लोंदा मक्खन दूंगी अच्छा ले देख जितने आ, ये जितनेलड़ा भर भर करके गोबर उठाएगा उतने लोंदा मक्खन दूंगी हाँ एक सखी एक बात बता तू भी बेपढ़ी लिखी मैं भी बेपढ़ा लिखा तो गिनेगा कौन कितने हमने ये पलड़े उठाए इसको कौन गिनेगा? गिने हाँ, एक तरकीब है क्या जितने तू गोबर के पलड़े उठाएगी उठाएगा ना हमको उतनी बार हम एक गोबर का टीका तेरे मुंह में लगा देंगे तो जब मक्खन देंगे तो एक लोंदा देंगे तो एक टीका मिटा देंगे फिर दूसरा लोंदा देंगे तो दूसरा टीका मिटा देंगे अब छोटा सा तो मुंह ठाकुर जी का उसमें कई गोबर के टीके लगेंगे जब वो टीका सारे मुंह माथे में पूरा हो गए तो अब अब क्या करे इसके आगे अब चलो फिर अरे लाना मक्खन अरे तो यहां कहा मक्खन है घर चल चले जा रहे हैं घर पहुंच गए अरे देना अरे तो दे रही हूं बैठो ना अरे तो मैं कब तक बैठूंगा मैया डांटेगी अरे नहीं डाटेगी आप अब गोपी तो चाहती है कि जितने देर श्याम सुंदर का दर्शन हो अब फंसे हैं इस समय क्योंकि बिना मक्खन लिए तो ये जाएंगे नहीं और जल्दी दे देंगे तो ये चले जाएंगे हमारे संसार में दुकानदार जो होते हैं जब लिस्ट दो उनको, उनको पंद्रह सामान चाहिए तो दो सामान दे के फिर दूसरे को दो सामान दे दिया फिर तीसरे को दो दे दिया अब वो खड़ा रहेगा सब ग्राहक उसके अपने पक गए ऐसे वो गोपी चालाकी कर रही है लेकिन जब पैर पटकने लगे ठाकुर जी तो शीशा लाके दिखाती है देखो तो कैसे सुंदर लग रहे हो ये सुंदर लग रहा हूं जल्दी से गए तो जा करके तो वो मटकी में पानी था धो लिया ठाकुर जी ने मक्खन थला तो क्या लाऊं तुमने तो सब मिटा दिया अब कैसे मालूम पड़ेगा वो जितने लगाए थे निशान वो तो सब खत्म हो गए तुमने धो डाला अब ठाकुर जरूर आसे होगा तो दे दिया ये दासता करते हैं छछिया भर चाच पे नाच नचावत ये प्रेमानंद का सौरस्य है बड़े बड़े ब्रह्मानंदी दीवाने हो जाते एक दृष्टि देखा मायात पान था एक परमहंस ने नंगे नंगे श्याम सुंदर को देखा छोटे से श्याम सुंदर लंगोटी भी नहीं पहने और कमर पर हाथ रख खड़े थे वो परमहंस जा रहा था उसको देखा वो पागल हो गया राधे कृष्ण राधा कृष्ण बोलने लगा और कहा हे मनुष्यों इधर से होके मत जाना लोगों ने कहा क्या खतरा है गोली चल रही है छेबाजी हो रही है दंगा हो गया हिंदू मुस्लिम क्या हो गया भाई अरे नहीं ये सब नहीं हुआ एक नंगा बालक खड़ा है चार साल का हे भगवान अरे तू तो उसने क्यों रोक रहे हो खड़ा है तुम तो। अरे वो अरे बड़ा खतरनाक लड़का है उसने जरा एक निगाह मुझको देखा मैं परमहंसों का आचार्य अपना ब्रह्मानंद भूल गया और उसका दीवाना हो गया जब ब्रह्मानंदी का ये हाल है तो तुम लोग तो रसगुल्ला नंदी है तुम्हारा क्या हाल होगा ये परमहंसों का हाल है तो अब आप समझ सकते हैं कि जब ब्रह्मानंद को प्राप्त किए हुए परमहंसों का ये हाल है तो फिर ऐसे प्रेम रस को छोड़कर और कौन सा मार्ग अपनाया जाएगा लेकिन ये प्रेम प्रकृति से मन से बुद्धि से ग्राह्य नहीं होता नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभु नय ये साध्य नहीं है ये नित्य सिद्ध है क्या है ये प्रेम ऐसा कल बताएंगे लाडली लाल की